शुनोभव षंभ इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुदु नमो ब्रह्मणे नमस्ते प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्रत्यक्ष ब्रह्म वजिष् वजिष्या सत्यम वह तमत तद्भक्ता अवतु मा अब वक्ता ओं शाशा धिशा नौनो सह वीज तेजस्वी नावी तमस्तमा विजावी ओं शाधिशा धिशा ओं यश्छंदसाशभवृप छंदो्यमृता स मेन्द्र मेघया स्नो अमृत से मे कि चर्शन जिह्वा मे नगम कर्ण्लोक ब्रह्मण कौचया पिछले शुत मे गोपाया शांति शांति शांति ओं अहम वृक्षस्यक्षिव त्रत्रो वाज सुमतस्म द्रविच सुमृथो क्षिशंको ओम ओ शिशा शादी मैं सूत्र आरंभ किया तो शब्द पूर्वपक्ष व्यावृत्थे जो है तो वो पीछे जो आक्षेप किया समन्वय नहीं हो सकता ऐसा ऐसा नहीं है समन्वय होता है तद्ब्रह्म त्रह्मशक्ति जगदत्पत्ति स्थितरे कारण वेदांत वेदात शास्त्राद वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म ही जगत उत्पत्ति स्थितल कारण है वो वह ब्रह्म का समन्वय हो रहा है वो वेदांत शास्त्र से ही मालूम होता है देखो आप क्या, क्या याद रखना सृष्टि स्थिति लाया करना कारण तो ब्रह्म से समझ हो रहा है ना? नवाद करने के बाद प्रश्न भी नहीं उत्तर भी नहीं अपवाद मतलब क्या है क्या जी ब्रह्मा ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा बोला ना आप एक कारण उत है ना ऐसा मत पूछो पूछा तो फिर एक बार आना पड़ेगा ये ही है ऐसा समझने के बाद प्रश्न क्या है जी सिर्फ है, एक है प्रकार है स्वागत भेद कुछ नहीं स्वागत भेद मतलब क्या है अपने अंदर ही कुछ ही किसी प्रकार का भेद नहीं है ऐसा बोलने के बाद प्रश्न कहा उठता है और कैसा आया नहीं उठता है ना लेकिन कैसा है? पूछा फिर एक बार शुरू करना है उसमें याद रखो सर्व विशेष रहित तो जगतो मूलमित्यवगत अस्त्यव ब्रह्म मतलब क्या है वो सर्विशेष रहित है ब्रह्मा है ना वो इसको समझ सकता है कैसा कैसा पहचानना इसको नहीं हो सकता है ना पूछा ना वो नहीं है ऐसा बोलना पड़ता है ना न जगतोमूल्योग मूल है इसलिए वो है ही है ना ये कार्य है कार्य है तो कारण होना ही है इसलिए है यहाँ पर क्या क्या आप याद रखना कार्य भी है इसलिए कार्य भी है लेकिन कारण में कुछ नहीं ऐसा बोला ना कारण में कार्य नहीं है कार्य में कारण है कारण में कार्य नहीं हाँ कार्य तो में कारण है लेकिन कारण में कार्य नहीं है इसको याद रखो वो तो कही भी नहीं है, है ही नहीं ऐसा बोलने से वो ये पूरा पूरा गलत हो जाता है सिद्धांत नहीं बैठेगा है ना अभी वेदांत शास्त्र कथम ऐसा पूछा समन्वया समन्वय हो रहा है मैंने बोला तीन प्रकार से सारे उपनिषदों में वो ही है इसी बात को बोलता है हरे उपनिषद में ब्रह्म वाक्य जो है जो वो भी समन्वय हो रहा है वो क्रमों को सम्मा रहा है ऐसा बोलता है है ना बोला मैंने कल इसके बारे में स्टार्टिंग कंक्लूजन में जो है उसको लेकर समन्वय हो रहा है बाद में ब्रह्मवाक्य जो है उसमें एक एक पद भी समन्वय हो रहा है उसका अव्रे अर्थ कुछ नहीं कर सकता है अभी पद का का मीनिंग ना पर पद का मतलब पद में वो क्रिया से संबंध इसको बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसा है तो जो मीनिंग ज्ञान पर लिया गया है वही है और तो वो ही हो, हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा है समझ गए ना अभी वाक्यानि पर्यत्या प्रतिदकता वाक्यानि वाक्या सारे उपनिषद मे वाक्य है ना। वाक्यों का तात्पर्य इस प्रकार है ये तो तथ से प्रतिपादक एक ही अर्थ को प्रतिपादन करने वाला होकर सामुगता में हो रहा है वाक्य जो है वो समन्वय इस प्रकार हो रहा है है ना अभी एक्साम्पल्स्यद्रसीत बोलो आत्मादग्री तदेत अनपरम बाह्यत्मा ब्रह्म सर्वाभू नचत मृतस्तागता पद ब्रह्मस्वी समन्वे अवगम्यने श्रुत श्रुत श्रुत श्रुत कल्पना कल्पना प्रसंगा प्रसंगा श्रुति है ना देखो सर्वेश्तवाक्यू बोला है ना वाक्यानि वाक्य हो गया अब ओ नाम पदा बोला है ना अभी देखो क्या हो गया पवर नहीं है ये वहा चार वाक्य दिया है चार वाक्य कैसा के दिया देखो हो एक एक वेद एक एक दिया सब बार है बहुत बाहर करते हैं बश है ना हर एक वेद में भी ऐसा है वेद में एक वेद से दूसरे वेद को फर्क नहीं है द्वितीयम ये क्या है, पर है।, ओ, है। बेटा श्वेत के तु है गुरुकुल से लौटा, लौटने के बाद पूछा वो क्या अध्ययन किया सब कुछ सीख लिया बोलता है वो सीख लिया इसलिए तमादेश बोला वो सब कुछ सीख लिया जो बोला ओ मैं सुना हूं कि कुछ एक है उसको सुन लिया जो अभी तक नहीं सुना है वो सुना हो जाता है जिसका मनन करने से अभी तक जो मनन नहीं किया है वो मनन किया हुआ हो सकता है हो जाता है जो नहीं समझा था समझाता वो अभी समझ लिया ऐसा हो जाता है उसको जानने से उसको भी सुना पूछा उसको डर लगे वो नहीं जानता था बाद में आप ये बोलो उसको मैंने सिखाया किया, तो करने के बाद बोलता है ओ तीन दृष्टांत दिया था, क्या यही के मृत पंडे सर्पण्ञात्म से मन विकारो नाम के उसी प्रकार सोने का उसी प्रकार लोहे का तीन दृष्टांत देता है। मैं क्या है ये एक मृत पिंड न एक ही मृत पिंड से है। उसको मैंने समझ लिया तब क्या होता है और मृत से किया हुआ सब कुछ समझ में आ जाता है इसका मतलब क्या है देखो ये घड़ा है घड़ा को समझना इसका मतलब क्या है देखा ऐसा है ये ज्ञान नहीं है उसका स्वरूप क्या मतलब किससे बना हुआ है उसका स्वरूप क्या है उसको समझना ही समझना बोलता है समझना का मतलब क्या है कार्य को दिखा के समझा क्या ऐसा पूछा उसका स्वरूप क्या वो समझा क्या वही है इतना ही है कार्य में क्या है देखता हो गया इंद्रियों का काम है बुद्धि का काम नहीं है उसमें बुद्धि का काम कहाँ आता है उसका स्वरूप समझने में आता है क्या समझा इसलिए मैं एक घड़ा को गड़ा समझा मतलब घड़ा का स्वरूप समझ लिया और मिट्टी से की आवाज उसका स्वरूप भी वही है कब्रल का स्वरूप भी वही है इसलिए ये एक मृत्युपिंड को मैंने जान लिया मृद से की आवाज सब कुछ समझ में आ जाता है समझाएंगे तो ना ऐसा दृष्टांत तीन देता है देने के बाद उसी प्रकार सही शोर्णि तदात्मु तत्कम स आत्मा तत्व से श्वेत के तो बोलता है उसी प्रकार देखो ये ब्रह्म जो है तो, वो वही सब में व्याप्त है जैसा खड़े खपरेल सब में मिट्टी ही है उसी प्रकार एक ही ब्रह्म सब में व्याप्त है।, है ना व्याप क्या मतलब वैसा नहीं देख सकता ये अणिमा बहुत सूक्ष्म है आग ना? आग तो है ना? ये सब में वही है तत्सत्यम वो सत्य है मृतके अत्यव सत्यम मृत का सत्या जैसा है उसी प्रकार वो सत्य है है ना आत्मा वो जो है आप ही है ऐसा बोल रहा है समझे ना इसलिए यहां पर देखो अन्वय करो सभी संगत मतलब ये सब कुछ ब्रह्म ही था ब्रह्म को छोड़कर कुछ नहीं है अभी भी ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं है ऐसा पता आप भी अलग नहीं है आप भी वो ही है अलग नहीं इतना ही नहीं है आप वही है है ना क्या इसमें किसी जगह में आपको क्या समझे होता है ये क्या है ऐसा स्पष्ट हो गया ना उसमें क्रिया का संबंध कुछ कर सकता है इधर तो कुछ करो ऐसा करो ऐसा कुछ है इसमें स्पष्ट हो चुका? देखो, आत्मा हुआ एक जावाग्रासितान्य किंचन विषय है ना ओ आत्मा को छोड़कर और कुछ भी नहीं था और हिलने वाला बाद में इधमे एक व्याग्रसित क्षता सलोका सृजाई थी लोकाजता आत्मा एक ही रहा है ना? उसको छोड़कर कुछ भी नहीं था बाद में वो देखा लोगों का सृष्टि करना ऐसा बाद में सृष्टि कर लिया ऐसा देखो वहां पर महाराष्ट्र शिवाक कहता है वो पहले आत्मा एक ही था ऐसा बोला क्या अभी कुछ गड़बड़ हो गया क्या अभी आत्मा कुछ एक ही नहीं है क्या आत्मा से अलग सब कुछ आ गया कुछ ऐसा पूछा ना ना ना क्या देखो ओ पहले भी आत्मा एक ही था अभी भी आत्मा एक ही है लेकिन फर्क क्या है पूछा वो एक ही आत्मा को एक ही आत्मा इतना ही समझ सकता था पहले अभी उसी को एक ही आत्मा ऐसा भी समझ सकता है अलग अलग वस्तु तो ऐसा भी समझ सकता है क्या समझ में आया नहीं आया देखो मिट्टी एक ही रहा तब क्या समझ रहा मिट्टी एक ही है समझ रहा तो बाद में ये एक सौ घड़े एक सौ कपरे सौ किया अभी मिट्टी है ये की है वो भी समझता है अलग अलग घड़ा है वो भी समझता है इसका मतलब क्या है वो कुछ भी अलग नहीं है उससे समझ तो गए ना है ना दूसरा क्या है आत्म शब्द का प्रयोग है ब्रह्म को नहीं लेके है आत्मा को ही बोल दिया इसका मतलब आत्मा वही है ब्रह्म है वही सब कुछ है हो गया इसमें क्या किसी क्रिया को लेकर आ सकता है आप प्रश्न मालूम हो रहे ना यहां पर क्या आक्षेप उठाता है उसको समाधान बोल रहा है क्या क्रिया को लेकर क्या आ सकता है आपने क्या कहा ओ सिर्फ समझाने से कुछ फायदा क्या जी फायदा कुछ ना कुछ करना कुछ ना कुछ मिलना ये क्या है सिर्फ बोल बोल से क्या हो रहा है प्रश्न है ना बाद में तदेत ब्रह्म अपूर्व अनपरम अनंतरम अबाख्यम अयमात्मा ब्रह्म है ना तदेत वही ब्रह्मा जो है अपूर्व उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है उसके पीछे कुछ नहीं है ऐसा नहीं है उसके पीछा ऐसा कुछ नहीं है उसके आगे ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है उसके बाहर ऐसा कुछ नहीं है मतलब क्या है सर्वत्र वो एक ही है तात्पर्य वो आगे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है आगे पीछे कहाँ कब कहा आता है देखो जी ये एक सिर्फ मैं एक रेखा ऐसा लिखा ये छोटा है बड़ा है ऐसा पूछा इसका मतलब क्या है कुछ है ये बड़ा है कि छोटा है जो पूछा और एक रेखा लिखने से ओ तब ये बड़ा है छोटा है आता है ये एक ही है और पीछे आगे अंदर बाहर क्या है अंतर्भा ब्रह्म वो आत्मा शब्द आ गया आत्मा आते अलग अलग एक एक शरीर में एक एक ऐसा दिख पड़ता है लेकिन एक एक शरीर में एक एक अनुभव है ऐसा आपको दिख रहा है लेकिन सर्वानुभू सब अनुभव करने वाला ये ही है सब में बैठकर वही है क्या समझा अभी देखो इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं मई देख रहा हूं मई देख रहा हूं मैं देख रहा हूं ऐसा मैं देख रहा हूं आप नहीं देखा बोलते हैं, है ना ऐसा नहीं है ओ सर्वत्र एक ही ब्रह्म देख है इसलिए बोलता है क्षेत्रज्ञा भी माम विद्युत सर्व क्षेत्र है ना अभी आत्मा को प्राग्ञ सा लेने से आपको फायदा क्या है देखो ओ हरेक शरीर में एक एक भेद बहिष्प्रज्ञ है एक भेद प्रज्ञ दूसरे भेद बहिष्प्रज्ञ से अलग है हरेक शरीर में एक अंत प्रज्ञ है अंत प्रज्ञा है लेकिन हर एक शरीर में जो प्राग्ञ है वो सब में एक ही है या नहीं इसको शास्त्र में नहीं चाहिए थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ सेंसो हमको हमको ही मालूम हो जाता है लेकिन वो क्या है हम नहीं जानते हैं वही अविज्ञा है वो आत्मा ऐसा समझा दिया वहां पर अपराज का पात्र भी हो गया इसलिए ओ हरेक क्षेत्र में ओ सबको अनुभव करने वाला ये ही हो रहा है इसलिए नान्यो दोस्त दृष्टान्यो दोस्त श्रोता नान्यो दोस्ती मनता ना अन्यो दोस्त विज्ञाता बोलता है नोस्ती वो भी आयुर्वेद मंत्र है मतलब उसको छोड़कर दृष्टा नहीं उसको उसको श्रोता नहीं उसको उसको छोड़कर मनता नहीं उसको छोड़कर विज्ञाता नहीं है एक ही स्पष्ट हो गया बाद में ब्रह्म वेदम्बरता ऐसा देखो उपनिषद को थोड़ा खोलो मुंड का दो दो ग्यारह को खोलो देखो हरेक बुक में यह छोटा गलत है लेकिन गड़बड़ हो जाता है टू टू इलेवन ब्रह्म वेदम है ना है ना वहां पर देखो वाक्य को पढ़ो भाष्य को ब्रह्म उतलक्षण अभी ब्रह्म उक्त लक्षण बोला है है ना पढ़ो इस वाक्य को पढ़ो ब्रह्म उक्त लक्षण अविद्या पुरस्ता नाम ब्रह्मी स्पष्ट बोलो जी ब्रह्म ब्रह्म नहीं है आ, देखो ब्रह्म हिंदी में होता है ये नहीं होता है ब्रह्म बोलो ब्रह्म अविद्या दृष्टि नाम प्रत्यव भाषा प्रत्यय नहीं प्रत्यवा प्रत्यवासम बोलो भाषण प्रत्यय नहीं है प्रत्यवा प्रत्यवा भाषम तथा पश्चात ब्रम तथा दक्षिण ब्रह्म ब्रह्म तथा प्रचात ब्रह्मा तथा दक्षिण तथा उत्तरेन उत्तरे अच्छा अभी यहाँ पर क्या गड़बड़ क्या है ब्रह्म दोनों जगह में ब्रह्म आ गया हरेक बुक में गलत है दोनों जगह में ब्रह्म आ गया वो सेंटेंस को मतलब नहीं है यहाँ पर क्या है देखो वो पहला वाला ब्रह्मे वूसरा है, है ब्रह्म ब्रह्म दूसरा ब्रह्मे व पहला ब्रह्मेवा का होता है ब्रह्म दूसरा होता है ब्रह्म एव ब्रह्म पहला वाला ब्रह्म और क्या है अब्रह्म अविद्याम प्रत्योभासमान इदम जगत अब्रम्ह मतलब क्या है ब्रह्म नहीं है सा दीख पड़ने वाला ये सब कुछ ब्रह्म, ब्रह्म ही है ब्रह्म ही है है ना बाद में बोलकर क्या बोलता है वहां पर ये कल्पना नहीं है बाद में देखो अब्रम्ह प्रत्यय सर्व अविद्या अर्ज्वा सर्प प्रत्यह अब्रह्म है ना वहां पर बोला अभी समझ में होता है अब्रम्ह प्रत्यय उसके बारे में अब्रम्म ऐसा जो समझा था अब्रम्ह प्रत्यय प्रत्यय मतलब क्या बुद्धि प्रत्यय जो समझा था वो अविद्या मात्र अविद्या से पैदा हो रहा है कैसा रज्जुआ सब प्रत्यय वहां पर रज्जु ही है लेकिन सर्पसा समझा टू रेफरेंस इलेवन टू टू इलेवन है ना वहां पर हर किताब में वो वो ये गलत किया है ये ठीक नहीं है क्या है? अग्रे अविद्यादृष्टि नाम अब्रह्म इवा प्रत्योभा समार्थ मतलब अभी अविद्या दृष्टि वालों को अब्रह्म सा दिख पड़ रहा है अब्रह्म तो सा मतलब क्या है ब्रह्म नहीं है, नहीं है ब्रह्म नहीं है मतलब ब्रह्म से अलग है अन्य है ब्रह्म से अन्य है अब्रह्म सा दिख पड़ रहा है अब्रह्म अब लेकिन बाद में क्या बोलता है लेकिन ऐसा नहीं है ब्रह्म वो ब्रह्म ही है ब्रह्म ही है बाद में क्या बोलता है वो अब्रह्म प्रत्यय जो है अब्रम जो से समझा था हाँ। उसमें बुद्धि प्रति में अब्रम मत तो सिर में था सामने नहीं है अच्छा वह कैसा दृष्टांत कैसा है रज्जुआ में सर्प प्रत्या रज्जु में जैसा रज्जु से अलग सर्प को देखा रज्जु देख रहा है रज्जु को समझा क्या रज्जु से अलग सर्प को सम को समझा उसी प्रकार देख रहा है ब्रह्म को लेकिन ब्रह्म ऐसी अलग सा समझ रहा है ये इसमें आ रहा है में ही प्रत्यय है अब्रह्म प्रत्यय अब्रम्ह प्रत्यय सर्व अविद्या मात्र वो अविद्या से ऐसा हो रहा है अब्रह्म सा दिख पड़ रहा है वो अब्रह्म में अब्रह्म मतलब क्या इधर अब्रम्ह प्रत्यय जो है वह प्रत्यय है लेकिन सामने ऐसा नहीं है वो कैसा दृष्टांत देख रहा है रज्जू को समझ रहा है तो उससे अलग सांप को उसी प्रकार देख रहा है ब्रह्म को लेकिन आप ब्रह्म सा समझ रहा है ठीक हो गया इवा और एवा जब मिल जाता है वो जरा संस्कृत नहीं आती इसलिए पूछ रही थी ब्रह्म एवा उसमें एक ए आए दूसरे में दो ए आएगा एवा में दो आए एवम एम धोआ एवं जब संधि होगी तो वो हाई हो जाएगा जाएगी ठीक है वो ठीक क्या है ये ऐसा अंधा नहीं है अच्छा ठीक अच्छा। है ना एक छोटी सी बात पूछनी ये ये पहला वाक्य है सर ब्रह्म सर्वज्ञान सर्वशक्ति जरूरी प्रतिशत लय कारण ये ही चार वाक्यों में पर हम देख सकते हैं या देखो सर्वोदय सर्वेक्षण देखो देखो उसको भी बोला ना सदैव सौम्य अग्रह में द्वितीय ईदम ये जगत अग्र अभी देख में पड़े के पहले एक ही था वो क्या था ब्रह्म ही था अरे सर्वज्ञ सर्वशक्ति उसमें आ जाता है ना उसमें आ अंतर्गत है सर्वज्ञ सर्वशक्ति के बारे में, में दो बार चर्चा किया उसके बारे में सर्वज्ञिनल नहीं जी इस सर्वज्ञ ऐसा बोला ना हमने वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति तीन बार आया है अभी तक अभी तक उसमें क्या क्या सर्वज्ञ कैसा है सर्वज्ञ सर्वशक्ति कैसा है हमने प्रश्न पूछा वो सर्वज्ञ कैसा है ये जो कुछ जानने के लिए है ये सब कुछ वही है वही में ही रहना ना सब कुछ देख रहा है सब कुछ कर रहा है इसलिए वो सर्वज्ञ है अब जो कुछ हो रहा है सब कुछ उसका ही है इसलिए सर्वशक्ति है इसको पहले ही बोल दिया इसलिए वो जन्म स्थिति बोलते ही सर्वज्ञ तो सर्वशक्तित्व अंतर्गत है उसमें कहा गया है कि जैसे वेद जो है वो सर्वज्ञ है तो उनकी योनि ब्रह्म है तो ब्रह्म भी सर्वज्ञ हुआ ये भी बात सर्वक, ठीक है मतलब ये इसमें नहीं क्लियर है सर्वज्ञ देखो ठीक है ठीक है, है। पहला अर्थ में वही बोला ना देखो ब्रह्म ही वेद का कारण है योनी है इसलिए ओ वेद ही सर्वज्ञ इसलिए स्पेसिफिक जो कह रहे हो नहीं नहीं तो, तो, रहा गया। नहीं। नहीं। नहीं। वो तो आ गया ये कह रहा है। नहीं उत्पत्ति स्थिति के बारे में बोल रहे इससे बोला है ना बना गया ना उसी प्रकार आप अग्रासित तो वो भी वही है एक ही था क्या मतलब सर्व सर्वित्वर आ गया अन ब्रह्म अनुभू है ना धर्म मतलब एक क्षेत्र तक आ गया वो सृष्टि करके करके करके एक कर, क्षेत्र तक आ गया क्षेत्र में वही प्रवेश क्या है इसलिए सब अनुभव वही कर रहा है देखो याद रखो यहां पर सर्वानुभू बोल रहा है व्यावहार बोल रहा है है ना वो कुछ नहीं अनुभव करने वाला नहीं है ऐसा है क्या समझ में आ रहा है शिव सुब्रमण्य सर्वानुभव यहां पर इसको रखकर बोला तो वो सर्वानुभू है उसको रखकर बोला तो वो सर्वानुभू है उसको भी जोड़ दिया बाद में सर्वानुभूह भी नहीं कुछ भी नहीं है किसको रखकर बोला स्वामी ये सर्व को रखकर सब था। आगे था। है क्षेत्र में आने के बाद हाँ क्षेत्र में आने के बाद वो क्षेत्र को रखकर बोला तब वो ही सर्वानुभू है लेकिन क्षेत्र भी वही है भी वही ऐसा एक ही ऐसा बोलने के बाद कुछ नहीं आता है तो so, अयम आत्मा ब्रह्म को थोड़ा अलग रखे हैं तो उसमें व्यवहार नहीं है सर्वान में व्यवहार आ गया सॉरी <laughs> लेकिन वहां पर गया क्या व्यवहार दृष्टि से देखा तो हो है हाँ. लेकिन व्यवहार को छोड़कर स्वरूप में देखा कुछ नहीं है ये लिटिल बिले क्वेरी प्रज्ञा एंड अंतर प्रज्ञा जीव देआर एंडीव ये ठीक है ये अलग अलग किस अर्थ में मैंने बोला याद रखो ये बहिष्प्रज्ञ भी ब्रह्म ही है उसमें समझे नहीं है ओ क्षेत्रों को अलग अलग रखकर यहां पर आपको कुछ भी हुआ तो नहीं जान सकता है है ना इसलिए बहिष्प्रज्ञा का काम है इसलिए बहिष्ठ प्रज्ञा अलग अलग है उसी प्रकार आपको एक सपना आया वो नहीं जान सकता है अंत प्रज्ञ भी अलग अलग है लेकिन कार्य दृश्य में देखते रहने पर भी वो प्राध्ञ ऐसा ले लिया ले जब तो हम जानते हैं हर एक में जो अपराधी है वो एक ही है हम जानते हैं इसको क्षेत्र में हा ये प्राज्ञ ही क्षेत्र में है, है। इसलिए उसको रखकर क्षेत्र जहां माम विद्य ऐसा बोल रहा है स्पष्ट हो गया आपको है ना ब्रह्म वेद पुरस्कार ब्रह्म वेद विश्वम ऐसा बोल रहा है मतलब ये सब को जो कुछ है वो ब्रह्म है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म पश्चिम था उत्तर उत्तरता सब कुछ है इसमें जगत कारण भी है, है? और ब्रह्म एक ही है सर्वज्ञ सर्वशक्ति है बाद में देखो क्रिया कुछ नहीं है उसका तो आक्षेप क्या है उसको याद रखो आक्षेप क्या है क्रिया से संबंध पैदा करना चाहता है वो संबंध को रखना चाहता है लेकिन क्रिया से संबंध नहीं हो सकता है दिखा रहा है स्पष्ट रहा क्लियर अच्छा इत्यादि ने नदगता नाम पदा नाम वो ब्रह्म से संबंध से जो पद है ऐसे पदों को ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चित ब्रह्मस्वरूप के बना ये व्यवहार नहीं है कुछ नहीं है ऐसा निश्चित जो हो रहा है सामने देख रहे हैं आप समन्वय अवगम्य आवेकम, मान और सब कुछ ये समन्वय हो रहा है ऐसा जब है अर्थांतर कल्पना न युक्ता और एक को करना ठीक नहीं है कब करता है दी अर्थांतर कल्पना जो कुछ करना पड़ता है कब करना पड़ता है देखो अर्थवाद को ले लो अर्थवाद में क्यों बोलना पड़ा या सिर्फ अर्थवाद को लिया तो कुछ मात्र मतलब नहीं जी इसलिए क्रिया से संबंध करना ऐसा आपने बोला बोलना पड़ा ठीक है लेकिन यहां पर अनुय हो रहा है ठीक हो गया वहां पर क्यों प्रश्न क्यों उठाना अर्थांतर कल्पना क्यों करना जरूरत क्या है कुछ नहीं ना इज इट क्लियर अर्थांतर कल्पना का हिंदी अर्थ क्या होगा? अर्थांतर अलग अर्थ दूसरा दूसरा अर्थांतर कल्पना नुगता पहले आ गया ना? ना पहले आ गया है ना? बाद में शुदहान या शुद्ध कल्पना सिया प्रसंगा मतलब श्रुता हानि अश्रुत कल्पना में भी आता है क्या है श्रुता हानि अभी जो सुना है उसको हानि हो रहा है उसको खतरा हो रहा है अश्रुत जो है मैं उसको कल्पना कर रहा हूं दोनों दोनों प्रकार के गलत कर रहे हैं श्रुतहानि मतलब क्या है वहां पर सब कुछ समन्वय हो रहा है उसको छोड़ दिया यह दोष है अश्रुता जो नहीं बोला है उसकी कल्पना करो वो क्रिया से जोड़ो ऐसा बोल अशुद्ध कल्पना प्रसंगात अशुद्ध की कल्पना करने से ही, नहीं अश्रुता अश्रुता हाँ। कल्पना प्रसंगात जो अशुद्ध की कल्पना कर रहे हैं अश्रता अश्रुता उसकी कल्पना करने से ही उसकी हानि हो रही है ऐसा ठीक है देखो मतलब उसको दो प्रकार से पीट रहा है क्या है वो छोड़ दिया और जो दूसरा बोला जो सुना है उसको छोड़ दिया गलत है स्पटिया परता इत्यादि निराकरण कर्तस्व प्रतिदनपरता कंप्येद निराकरण्रुते आक्षेपो याद रखो कर्तु स्वरूप देवता भी है क्या उधर हाँ. हमारे में दर दर है इधर हाँ, हाँ, हमारे देखी नहीं देवता नहीं है शायद इधर नहीं है वहां पर मिस्टेक हो गया है नहीं क्या की देवता का आवश्यक इधर नहीं आ रहा है इसलिए देवता नहीं चाहिए उधर ओ कर्तु यहाँ पर आप सिर्फ आगे पढ़ते रहा आप पहले भूल गया तो ठीक नहीं है वहां पर आक्षेप क्या था देखो देवता का स्वरूप समझना कर्ता का स्वरूप समझना इसलिए उपासना में लगा दो ऐसा बोला ना याद है या नहीं कल इसके बारे में बोल था ना इसलिए ओ उपासना के लिए बोल रहा है ऐसा कुछ बोलो कर्ता को प्रशंसा करता है देवताओं को प्रशंसा करता है ऐसा रखो ऐसा बोला था अभी बोल रहे हैं, नेश मतलब ये जो जो मंत्र हमने बताया कृत स्वरूप प्रतिपादन पर था न, न आवशीय है ऐसा आप उसको नहीं बोल सकते हैं? एक मिनट जो ऊपर आया है उसको देवता शब्द आया है कर्मापेक्षित और कृत स्वरूप देवता अधिक प्रकाशन लेगा आ, तो यहां पर भी देवता आता है तो नहीं नहीं बाद में देवता आएगा अच्छा बाद में और आएगा बाद में यहाँ पर हाँ यहाँ पर होता है रहे। बाद में होता तो है बाद में आएगा ठीक है छोड़ पर तो दिखा अलग अलग लिया है आ, नहीं नहीं वहां पर आक्षेप में दोनों को जोड़ दिया यहाँ पर अलग अलग करके बोल रहे देखो तो कृत स्वरूप प्रतिपादन कर रहा है थे क्यों कैसा बोला पूछा तक के नकम पश्यत इत्यादि क्रियाकार फल निराकरण श्रुते है ओ अभी इसके बारे में कर्ता का स्वरूप प्रतिपादन कर रहा है ऐसा आप नहीं कर बोल सकता क्योंकि कर्ता है तो जाए क्रिया को बोला है क्रिया रहने वाला ही होता है कर्ता कौन होता है जो क्रिया करता है वो है है ना अभी इसके बारे में क्या बोल रहा है तत्के रकम पश्चेत के रकम श्रुण्यात है नो क्या उदर कौन क्या किसको देखता है कौन किसको सुनता है क्योंकि वो सब कुछ वही है सब कुछ वही है सब कुछ वही है इसलिए व्यवहार नहीं है बार बार याद रखो वहां पर भोक्त तो भोजेद का आक्षेप आता है इसका मतलब क्या है वहां पर आक्षेप क्या करता है देखो ये तुम्हारा सिद्धांत ठीक नहीं है क्यों आप ये जो खा रहा है वो भी ब्रह्म बोलते हैं जो खाया जाता है अन्न को भी ब्रह्म बोलते हैं लेकिन वो खाने वाला खाना हुआ, खाया हुआ दोनों अलग अलग अलग सब लोग जानते हैं तो सब ब्रह्म इसका मतलब क्या है ऐसा प्रश्न उठाता शराध में भी क्या करता है वो ऐसा पिटा के उसका हाथ पकड़ता है पकड़ के वो अन्न को एक बार छूता है ऐसा अन्नम चब ब्रह्मा भोक्ता चब ब्रह्मा ऐसा तीन बार बोलता है अन्न भी ब्रह्म है भोक्ता भी ब्रह्म है ऐसा बोलता है वो विरुद्ध है ना देखते है देखो वो स्वरूप में ये है वहां पर खाना भी नहीं है वो खाना करने वाला भी नहीं है ओ खा गया खा, खाने जाने वाला भी ये नहीं है वस्तु भी नहीं है लेकिन ये विकारों में दोनों में वो ही है सिर्फ विकारों में व्यवहार हो सकता है जैसा एक ईट घड़ा के ऊपर गिर गया घड़ा टूट गया हो सकता है लेकिन मिट्टी टूट गया ऐसा व्यवहार नहीं है है ना उसी प्रकार इधर वो क्रिया कब हो सकता है भेद रहा हो सकता है यहां पर स्वरूप के बारे में हम बात कर रहे हैं स्वरूप में व्यवहार है ही नहीं है ना इसलिए कर्तव का स्वरूप समझा रहा है ऐसा कैसे हो सकता है नहीं हो सकता ये कहा कि स्वरूप में व्यवहार नहीं है मिट्टी है मिट्टी से व्यवहार नहीं हो गया स्वरूप में कह रही किसमें स्वरूप हो गया वो भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है मिट्टी के रूप में के रूप में इसको याद रखो है ना मत में देखो न परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे बोलो निष्ठित नहीं है मैं जो बोलता हूँ उसको ही बोलना थोड़ा इम्प्रूव हो जाना संस्कृत परिनिष्ठित वस्त वस्तु नस्तुस्वरूपत् प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्मण परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्व बोल रहे है ना ओ परिनिष्ठित वस्तु अलग अलग प्रमाणों से ही हो सकता है समझ सकता है वेद को क्यों खींच के लिए क्या है ना? ऐसा बोलता था है ना परिषित होने पर भी प्रत्यक्षादि विषय नहीं है नज प्रत्यक्ष विषय आते ब्रह्मणा प्रत्यक्ष के लिए विषय नहीं है प्रत्यक्ष के लिए विषय नहीं है उसको भी बोला है क्या ओ दूसरे सूत्र में क्या बोला सती इंद्रिय विषय तो ब्रह्मणा एकदम ब्रह्मणा संबद्ध कार्य में तो गृह था ब्रह्म से इसका संबंध ओ बोल सकता था ब्रह्म अप्रत्यक्ष है इसलिए कार्य से संबंध क्या है नहीं बोल सकता इसलिए वेद ही चाहिए ऐसा कहा तो क्या बोल रहा बाद में क्या है वो तत्वसी बोलो ब्रह्मात्म भाव से शास्त्र मंतरेण अनावगम्य मनवात यहां पर देखो इस वाक्य में थोड़ा सावधानी से देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक पद छोड़ दिया है ऐसा दिखता है क्योंकि सब लोग इसको ऐसा जंप करके कुछ ना कुछ लिखता है छोड़कर इस वाक्य को थोड़ा सावधानी से देखो ए नजरिष्ठ तो स्वरूप तुपे प्रत्यक्ष आदि मुश्किल तुम ब्रहण हो गया ना ये समझ लिया ना आपने बाद में देखो सावधानी से देखो तत्वमसी इति वो आप ही है ये जो ब्रह्मात्म भाव जो है ब्रह्मात्म भाव वह शास्त्र मंत्रण वो शास्त्र को छोड़कर इसको नहीं समझ सकता क्या नहीं समझ सकता है ब्रह्मात्म भाव तत्वमसी ब्रह्म में ही हूं ऐसा ये शास्त्र को छोड़कर नहीं समझ सकता ऐसा है Follow carefully। यहां पर इस वाक्य जो है इसलिए आनागम्य मानत्वा इसलिए परिनिष्ठित वस्तरूपत्व प्रत्यक्षादि प्रत्य विषयत्म ब्रह्मणा इसमें कनेक्शन नहीं है क्या समझ रहे है? हैं फिर एक बार देखो ना परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्व भी प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्मणा प्रत्यक्षादि के लिए विषय नहीं है बाद में वहां क्या क्या है वो तत्त्व से ब्रह्मात्मा भावा शास्त्रांतर से शास्त्र से ही मालूम होने से मालूम होने से जो है वो इसका हेतु हो गया है ना किसका हेतु हो गया परिष्ट स्वरूप तो प्रत्यक्षाधि विषय ब्राह्मण न प्रत्यक्षाधि विषय को तो हेतु हो गया क्या क्या, क्या हेतु हो सकता है उल्टा उल्टा नहीं है ने, ने, तो ने, नहीं नहीं तो संबंध ही नहीं है नहीं स्वामी जी ये तो है की अगर वो इंद्रिय का विषय नहीं है तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है थोड़ा सा मैं इसको मैंने स्कीप करके जा सकता था आसान से थोड़ा देखो स्वामी जी क्या अब यहाँ पर क्या है देखो पहले वाक्य को देखो परिषित स्वरूपत्वे भी प्रत्यक्ष विषय नहीं है हो गया ये स्टेटमेंट हो गया दूसरा क्या है तत्त्व से ब्रह्मात्म भाव जो है वो शास्त्र से ही जानना पड़ेगा इसलिए अच्छा, इसलिए जो आ गया उसके वजह से हाँ इसलिए क्या है इसलिए से इसका संबंध क्या है प्रश्न समझा नहीं ठीक है अच्छा। हाँ स्वामी तो जी ये कहना चाहते हैं कि शास्त्र के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से उसको नहीं जाना जा सकता ठीक है जी शास्त्र से ही जाना जा सकता है ये तो ठीक है जी नहीं ये भी तो ये पहले वाक्य से समझ वाक्य से ऐसे कह सकते हैं कि अगर इंद्रिय का विषय नहीं है इसलिए वो शास्त्र का विषय है इंद्र का उसको तो तो जिक्र नहीं आदमी सुना किसी अन्य विषय नहीं शास्त्र विषय होने से अप्रत्यक्षाद विषय नहीं है इसका मतलब है क्या है जी देखो शास्त्र के लिए ही विषय है ये हेतु तो नहीं है हेतु तो कहने से गड़बड़ हो जाए हाँ थोड़ा ठीक तो नहीं है अब अलग दो में मान तत्व तो आगे तो हेतु कह दिया इन्होंने तो। ये हेतु तो किसके लिए हेतु तो है किसके लिए है शास्त्र हेतु के लिए हेतु है लेकिन ये पूरा लिया तो पहले सेंटेंस के लिए हेतु नहीं है बहुत छोटी बात है छोड़ा छोड़ा बाद में, तो हाँ। में आप ही देख लो बाद में इसलिए ऐसा ऐसा थोड़ा समझ में कर सकते नहीं है इक्वल टू हो सकता? हो गया तो तत्वाद का मतलब क्या है इसलिए का मतलब क्या है यहाँ इन्होंने जो इंदी में किया है स्वामी जी नॉट इक्वल टू यानी कह रहा इसलिए नहीं है अनु दो मानव तत्वाद है अवगम्य मानवत्व धनी अनवगम्य मानवत्वा तो ठीक है जी तो शास्त्र मंत्र शास्त्र के बिना इस, इसमें गति नहीं है इसलिए इसलिए इसलिए ब्रह्म प्रत्येक का विषय नहीं है इसलिए का विषय नहीं है क्योंकि ब्रह्म शास्त्र ब्रह्मशास्त्र अंतरे अनवगम्य मानतत्व कैसे इन्होंने लिखा है ब्रह्मशास्त्र के अलावा किसी से हम गम्यमान नहीं है और, और इस इसलिए मतलब हाँ जी क्या बात करते हैं थोड़ा सुनो देखो ये क्या बोलना था वो ब्रह्म प्रत्यक्ष के लिए विषय नहीं है शास्त्र के लिए ही विषय है ठीक ठीक है है शास्त्र के लिए विषय होने से इसका मतलब क्या है जी शास्त्र के अलावा किसी और का विषय नहीं होने से तो न होने से का मतलब क्या है और से का मतलब क्या है ठीक है फॉरवर्ड जाएंगे शास्त्र तो के, तो के बारे में नहीं कह रहा हूँ ये त्वात के बारे में बोल रहा हूँ इसलिए के बारे में बोल रहा हूँ ये सब यही डिजर्वेशन वैसे ले रहे हैं जो आप कह रहे हैं जीव से ब्रह्म अन्य अनदिगम अनधिगमान छोटी बात है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है एक पद छोड़ा होगा है ना, ना? बहुत छोटी पॉइंट है लेकिन छोटी पॉइंट है स्किप करते रहा नो वंस यू गिव फ्रीडम पीपल विल टेक मोर फ्रीडम प्रिंसअल वहां पर क्या क्या हो तत्व से पहले ब्रह्मणो व तत्व सीधे ब्रह्मात्म भाव से शास्त्र मंत्रेण अनुगम्य ऐसा क्या इसका मतलब तो क्या है ब्रह्म हो अथवा तत्व से ब्रह्मात्म भाव हो इसको शास्त्र ही आधार होने होने से ऐसा कुछ नहीं हो सकता अभी इंडिपेंडेंट हो वो ब्रह्म प्रत्यक्ष विषय नहीं है है ना अभी वो तत्व सि क्यों खींच के लेके आना ब्रह्म प्रत्यक्ष विषय नहीं है ऐसा बोलने के लिए सुन रहा है वहां पर क्या प्रूव करना ब्रह्म प्रत्यक्ष वाली विषय नहीं है प्रूव करना तत्व के लेके आना तो तुम तो तो तुम उसका तुम विषय हो नहीं वो कहा अच्छा तो तो? एक सुनो यहाँ बड़े बड़े लॉजिशियन साहब देखो ब्रह्म प्रत्यक्ष विषय नहीं है ठीक है तत्वसी शास्त्र से ही मालूम हो रहा है ठीक है। इसलिए ब्रह्म प्रत्यक्ष का नहीं है कनेक्शन क्या चीज तत्वसी शास्त्र से ही मालूम होता है तत्वसी में क्या हो गया ब्रह्म और आ ये एक है ये शास्त्र से ही मालूम होता है इसलिए ब्रह्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं है वो गलत समझ क्या कहना ये जो बात है वो ठीक नहीं है हुआ कोई पद खाली है छुटा है आप ये कह रहे हैं अभी अभी समझ रहे हैं ना नतमसी भाव श्रुति से ही समझता है इसलिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं है प्रत्यक्ष विषय कोई विषय नहीं है आ, नहीं है नहीं। इसका क्या आरक्षण क्या है थी? अभी नहीं समझा समझ तो गए हैं लेकिन हम लोग कलों के लैंग्वेज में साधारण कह ये कहते थे ब्रह्मशास्त्र का ही विषय है वो किसी प्रमाण का विषय नहीं है आप नहीं समझा आप समझ आप समझ गए आप कह रहे हैं इसको कॉन्सिक्वेंट ऑफ दिस बनाना पुलिस को विषय नहीं है ठीक प्रतिक प्रतिक है ठीक है ठीक है ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट तत्व सिखो क्यों लेके आना नहीं, वो शास्त्र का विषय है मैं तत्व में देखो जी क्या सिद्ध करना ब्रह्म का विषय नहीं है सिद्ध करना प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी का विषय नहीं, नहीं है, है करना तब तो तत्व को क्यों लेके आना तत्वसी तो भी शास्त्र का ही विषय है रे। ये शास्त्र का विषय है।, है जी है। इससे संबंध क्या है जी उसका स्वामी जी ब्रह्म की और करनी है। जीव के आप सोचो ब्रह्मा का तो तो है ये बताना चाहते हैं ना प्रत्यक्ष तत्व उसी को क्यों ने कहना तत्व में से अलग आइडिया है ब्रह्म के बारे में बोलो ब्रह्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं है क्यों अरे तत्व में मालूम होता है इसका मतलब क्या है <laughs> तथ के बारे में बोल रहा है अच्छा। तुम क्यों कि लेके आया ना अरे फॉले नो इसको बोध तो त्वमी है ना वैसे आप ये जोड़ा नहीं <laughs> अभी तुमको लेना ही, हम हम गड़बड़ हो रहा, हम रहा है बोल रहे हैं तो क्या कहना चाहते ये कुछ नहीं है बहुत बहुत बड़ा पॉइंट ऐसा कुछ नहीं है इसलिए क्या बोला देखो परीक्षित स्वरूप ब्रह्म प्रत्यक्षादि ना क्यों बाद में ब्रह्मण शास्त्र मंत्रेण अवगम्य मनवाद ब्रह्म शास्त्रेण शास्त्रांतरेण न अवगम्य मानवात् अभी तत्वमसी को लेके आना क्या है ब्रह्मणो वा तत्वमसी ब्रह्मात्म भाव से वास्त्रोतरे अवगम्य मानवात् ठीक हो गया देखो ब्रह्म प्रत्यक्ष के लिए विषय क्यों नहीं है क्योंकि शास्त्र से ही जानना है पॉइंट हो गया हाँ हिंदी में ऐसे ही लिखा है उन्होंने कुछ कि ये हिंदी में ट्रांसलेशन में ऐसे कुछ होगी उन्होंने ऐसे लिखा सिद्धुवस्तु स्वरूप होने पर भी ब्रह्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय नहीं है क्योंकि तत्व मसीह तत्व मसीह कौन क्या लेकिन बीच में छूट जाऊंगी गो <laughs> चार लाइन में तीन <laughs> <laughs> आपका थोड़ा सॉरी इसस... <laughs> वो सिर्फ काम करना है <laughs> नहीं नहीं <laughs> तो अभी चुप सुनते रहना जाते रहना ये आदत हो गया ऐसा नहीं होना यस सर दिस इज नॉट इट ऑल राइट ना इसलिए ब्रह्मणो व तत्व स्थित ब्रह्मात्म भाव तो दूसरा आइडिया है वहां पर है इसलिए हमने लिखा क्योंकि तत्व तुमको क्यों लेकर आया कर्ता का बोल रहे है ना कर्ता का स्वरूप के बारे में भी बोल रहा है इसलिए ब्रह्मनोवा व तत्व स्थित ब्रह्मात्म भाव से शास्त्र मंत्रेण अनुगम्य ब्रह्म प्रत्यक्ष का यहां पर तत्व से अलग है तत्वसी से इसे पहले बात से इसे संबंध नहीं है उसको आई थिंक यू फॉलोड नौ है ना आगे बढ़ेंगे। से आई बड़ी ब्रह्मो तत्व ब्रह्मणो वत्वसी ब्रह्मात्म भाव से शास्त्र मंत्रेण अनगम्य मनवात्में देखो बोलो, शून्य शून्य, ब्रह्मात्मता हेयोपादेयरहित उपदेशनक्योषूत्मता सर्वक्श्रहा पुरुषार्थ सिद्धे।, सिद्धे अभी आपने क्या बोला लेना नहीं है देना नहीं है आप आक्षेप को याद रखो लेना नहीं है देना नहीं है कुछ नहीं ओ, है और सिर्फ परिषित ब्रह्म है ऐसे पर फायदा क्या जी आप आक्षेप याद आ रहे ना आप आक्षेप याद आ रहे ना इसलिए हे य उपाधेयरवात् छोड़ना कुछ नहीं लेना कुछ नहीं है उपदेश अन्य किम आपने बोला उपदेश अनर्थ ना उपदेश अनु नहीं है पुरुषार्थ कुछ नहीं है, है। आगा। ऐसा आपने बोला ना ये ठीक नहीं है मेष दोष ऐसा दोष नहीं है क्यों हेयोपादेय शून्य ब्रह्मात्मता है ना हे उपादे नर लेना देना कुछ न रहने वाला ब्रह्मात्मा अवगमा देवा ब्रह्मात्म तो भाव मैं ब्रह्म हूं ऐसा वो ज्ञान से ही अवगमा देवा ओ ज्ञान से ही सर्वक्लेशणा सारे क्लेशों न क्लेश नष्ट होने से वही पुरुषार्थ सिद्धि है समझे ना सिद्धि आई थिंक कैन गो फॉरवर्ड है ना? थिंकोड अभी देवता को लिया। से तो स्ववाक्यगतनाथ न कशि विरोधा। न विरोधा। तो तथा ब्रह्मण उपासना उपासनाशेष संभवती।, संभवती एक हेयोपादेशून्यतया क्रिया दिज्ञान उपमर्दोपत्ते देखो, देखो। दे... अभी कर्त को छोड़ो कर्त हो गया कर्तृ को क्यों तत्व कर्तृ को क्यों लेके आ रहा है अभी देखो कर्ता देवता है ना कर्ता देवता उपासना को बोला उपासना हो क्रिया हो उपास क्रिया में क्या होता है ये करता है ये देवता है इसे ब्रह्म स्वरूप जब समझ में आता है तब कैसा आता है वो तत्वसी के साथ समझा रहा है वहां पर कर्तर तो पूरा पूरा हट जाता है तत्वों से ब्रह्मात्म भाव आ गया वो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता है सब कर्तृत्व पूरा कठोर है ना कर्तृ नहीं है। वो देवता भी नहीं है <laughs> उसका देवत्व भी हटा गया हट गया मेरा कर्तृत्व बैठ गया है ना हेयोपा तो देवतादि प्रतिपादन सेतु देवतादि प्रतिपादन हो सकता है देवतादि को समझा सकता है कब स्ववाक्य के तो उपासना भी न कश्चित विरोध उसी में जब देवताओं के बारे में बोल रहा है उसी वाक्य में उपासना के लिए कुछ ना कुछ कर्ता के बारे में बोला वहां पर विरोध नहीं है देखो जी एक देवता के बारे में बोल रहा कर्ता के बारे में भी बोल रहा वो देवता स्वरूप को समझाता है कर्ता का स्वरूप को समझाता है उपासना करो ऐसा बोलता है वहां पर विरोध हम नहीं देखते हैं विरोध नहीं है समझ रहे है? क्योंकि ऐसा भी उपनिषदों में भी ऐसा आता है क्या आप करता है उपासना करो ऐसा बोलने वाला सुर्ति है इसलिए उपासना जो बोल रहा है वहां पर विरोध नहीं है देवता का स्वरूप बोलने दो कर्ता का स्वरूप कुछ बोलने दो हो सकता है मुख्य विरोध आ ना लेकिन इधर ऐसा नहीं है ब्रह्म उपासना विधिशेषत्व संभवती ब्रह्म से विधिशेष ब्रह्म विधिशेष नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है उपासना करने के लिए ये विधि के लिए ये अंग है मतलब ब्रह्म को जानना और जानने के बाद कुछ ना कुछ करना इसके लिए ये एक अंग हो गया क्या अंग हो गया ब्रह्म को समझना एक अंग हो गया उपासना के उपासना में एक दो अंग है ब्रह्म को समझना बाद में ब्रह्म की उपासना करना है ना इसलिए उपासना में ब्रह्म को समझना एक अंग हो गया है ना ऐसा विच इजी आप विच इज नॉट करेक्ट हियर ब्रह्म को सगुण बोलकर कुछ ना कुछ बोलते रहे आप अलग है लेकिन तो एक्सेप्ट कर लिया डेफिनेट के बारे में अब वो ब्रह्मात्मा अब्मात्मा तो अवगम बोल रहा है ना अब का रहे इसलिए न तो तथा ब्रह्म उपासना विधिशेषत्म संभवती वो ब्रह्म से विधिशेष नहीं हो सकता बोला इसको याद रखो वहा क्या है वो क्या उसको कहीं नहीं कहता है वो वो कुछ नहीं कहता है है ना ऐसा एक हेयोपाधे शून्यता एक होने के बाद हेयो उपहे हे उपा दोनों हट गया नहीं है क्रिया कारक आदि द्वैत विज्ञान उपमर्दोपत्ते क्रिया कारक कारक मतलब क्या है कराने वाला कर्म को कराने वाला कारक बोलता है है ना क्रिया है वो क्रिया है क्रिया को कराने वाला कारक है ये सब अलग अलग है क्रिया करते समय करने वाला ये कारक है वो करता है कारक कारको हमारे हाथ पर जैसे इंद्रिय वो भी शरीर भी करता भी कारक ही है वो करना है उसको पकड़ना है करना है ये सब कुछ होता है कारक में बहुत कुछ है और सब मिलकर ही क्रिया हो सकता है है ना इसलिए क्रियाकार क्रियाकार का का वहां पर द्वैत है ही विज्ञान ब्रह्मापण पर भी ब्रह्माग्न ब्रह्मणा हो तो ब्रह्म तेना गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि न सब कुछ ब्रह्म ऐसा बोलने के बाद वहां पर द्वैत विज्ञान उपमर्द हो गया द्वैत विज्ञा को उसका पीटा हो गया चला गया है ना अभी क्रिया है कार क्या है नी एक विज्ञान उन्मथित संभव ये उपावत्व ब्रह्मण प्रतिप्येत नहीं एक विज्ञानी तो ना उन्मथित द्वैत तो ज्ञान से एकत्व विज्ञान मतलब क्या है ब्रह्म और जीव एक ही है ब्रह्मात्मत्व अवगमाना ये ज्ञान हो गया एक ज्ञान के बाद द्वैत विज्ञान जो है उन्मथित नाश हो गया द्वैत ज्ञान दूसरा ऐसा है ही नहीं अब पुनः हाँ संभव उन्नत द्वैत ज्ञान से, से पुनः संभव क्या यह न उपासना विधिशेषत्व ब्रह्मण प्रतिबद्धियता देखो उपासना के लिए विधिशेष बोला ब्रह्म को ब्रह्म ये प्रधान कर्म है वो अंग है क्या है प्रधान क्या है अप्रधान क्या है अंग है क्या है अंगी क्या है, अंग है, क्या है? अंग ही क्या है? शेष क्या है शेषी क्या है याद आ है शेष शेषी के बारे में हमने बात किया था ना है ना? ये कुछ नहीं हो सकता है स्पष्ट हो गया नहीं, इसका मतलब ना संभव हो सी एकत्र विज्ञान के बाद द्वित ज्ञान यदि नहीं हो तो उस प्रकार को पास होना संभव हो सकती है क्योंकि उपास में द्वैत ज्ञान है इसलिए वो एकत्र ज्ञान के बाद नहीं हो सकता नहीं हो सकता इसलिए न संभव नहीं एक विज्ञानी से पुनः संभव क्या पुनः संभव अस्थित विधिशेष जो कुछ ना कुछ रह गया तब ओ उपासना विधिशेष तो ब्रह्म को बोल सकता है ऐसा नहीं होगा एक ज्ञान से। देखो यज्ञ यज्ञांगो यज्ञवाहन कुछ में, विष्णु सहसाम स्तुति स्त्रोत्र समझ आ रहा है स्तोत्र भी वही है, ये भी वही है, भी वही बोला वाला वो भी वही है, है, है क्या जी वो स्तोत्र करना मतलब क्या जी स्पष्ट हो रहा है, है? सुरी येन उपासन विजेत ब्रमण प्रतिप्य अक्या तथा आत्मज्ञान से तथापि नद्व शास्त्र प्राण्यं शक्य प्रत्याख्या यद्येदवाक्या विधिस्पर्शम प्रमाण् न दृष्टि अन्यतः मतलब कर्मकांड में कर्मकांड में वेदवाक्यों को विधि संस्पर्श अंतरेणा विधि न बोल रहा है ये करो वो करो मत करो ऐसा होता है ना जी विधि विधि निषेध उसके उसको छोड़कर प्रमाणत्म न दृष्टम बोला ना अर्थवाद के बारे में बोला विषयत्वाद के बारे में बोला है ना वहां पर ओ सिर्फ सिद्धवस्तु बोलने पर कुछ ना कुछ है ऐसा बोला विषय सब बोला ओ सोरो सब बोला ए, क्या है जी मतलब नहीं इसलिए ओ विधि से जोड़ना पड़ेगा ऐसा बोला यहां पर उसको समझने से खत्म हो गया बीज ज्ञान ही नहीं है परमाणत्म न दृष्ट महाप्रथम प्रमाणत्व नहीं है इसलिए आप बोलना पड़े वो ठीक है वो गलत नहीं है मतलब कर्मकांड में कर्म के लिए कोई जो कुछ बोल रहा है वो गलत है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं ये ठीक ही है तथा आत्मविज्ञान से फल पर न तद विशेष शास्त्र से प्राण्यम शक्ति प्रत्याख्यात यहां पर आत्मविज्ञान जो है वो फल मिल गया फल मिल गया न तद विशेष शास्त्र से प्रामण्यम शक्यम अभी इसलिए प्रमाण हो गया अभी देखो ये शास्त्र प्रमाण क्यों हुआ विचारों में आना आ गया है ना जब आ गया जो फल बोल रहा है देखो आप इसको जान लिया सब कुछ खत्म हो गया संसार खत्म हो गया ऐसा बोला खत्म हो गया इसका मतलब प्रमाण हो गया नहीं फल को बोला फल अनुभव में आ गया इसलिए प्रमाण होना ही है इससे भारी प्रमाण कौन सा इससे भारी प्रमाण कौन सा है देखो कम से कम वहां पर आपको इंतजार करना पड़ेगा सर्ग को जानने के बाद बोलना पड़ेगा शास्त्र ठीक बड़ा है ऐसा अभी ज्ञान विज्ञान में क्या विज्ञान उपयोग में आया है आत्मविज्ञान में ओ विशेष रूप से जाना इतना विज्ञान का मतलब विशेष विशेष रूप से ज्यादा हो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में विज्ञान का विज्ञान का अनुभव अलग अलग, अलग, अलग, अलग, अलग अलग है अलग अलग अलग अलग होता है थोड़ा ऐसा स्थिति की फिक्स्ड मीनिंग नहीं है विशेष रूप से ज्ञान ऐसा भी बोलता है विज्ञान को बुद्धि ऐसा भी बोला है थोड़ा अलग अलग अवधि पर्यत विज्ञान आ सकता है नहीं आ सकता विज्ञान विज्ञान शब्द के हाँ फल पर्यतान ऐसा फलपर्यत ज्ञान को ही विज्ञान है hmm. तो ना नद्व तो शास्त्र प्रमाणशक देखो अनुमान नुमानगम्य शास्त्र अनुमान शास्त्र प्राण्य दृष्टि दर्शनमेक्षे कैन गिव यू सोम ना यहाँ पर भी ओ यहां पर जो हुआ तब तुम के बारे में छोटा छा गया ऐसा ही नहीं है उस प्रकार का नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा गैप है आप उसको गैप फिलअप करके उसको समझना पड़ेगा यू सी इट यू सी इट इज होमवर्क बाद में बोलो ले यहाँ पर क्या है शास्त्र से प्रामाण्य शक्ति प्रत्याख्या तुम बाद में ना अनुगम्यम शास्त्र प्रामाण्यम शास्त्र प्रमाण्य अनुमान से सिद्ध करने वाला नहीं है सिद्ध होने वाला नहीं है अनुमान से क्योंकि वह सद प्रमाण है यह ना अन्य दृष्टम निदर्शन अपेक्षा अनुमान से वो जो कुछ सिद्ध करते हैं उसमें क्या है और खुशी को लेकर ही करना पड़ेगा है ना वो प्रत्यक्ष का सहायता लेकर ही अनुमान करना पड़ेगा बिना प्रत्यक्ष का मदद अनुमान को नहीं बोल सकता है है ना अन्य दृष्टम निदर्शनम उपमान प्रमाण में निदर्शन चाहिए और कुछ भी हो कुछ ना कुछ आई उससे अन्य अपेक्षता यहां पर ऐसा ही है ऐसा है ना? इस नाक्य इसमें लेना देना ठीक नहीं है ये ठीक है लेकिन गैप क्या है है ना उसको सोचकर होमवर्क करके बाद में कल बाइडेंटिफाई गैप आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली इज द कनेक्शन बिटवीन प्रीवियस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस है ना तस्त सिद्धम ब्रम्हण तस्मात सिम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व शास्त्र प्रमाणकत्व इसलिए वो ब्रह्म के लिए शास्त्र प्रमाण सिद्ध हो गया तत्व समन्वया तो बोल रहा है वो सब कुछ ब्रह्म में ऐसे ही समन्वय हो रहा है सारे उपनिषद उपनिषदों में हरेक उपनिषद में वाक्य हरेक वाक्यों में पद तो सब कुछ ऐसे में समन्वय हो रहा है मतलब क्रिया से संबंध ना होते समन्वय और होकर ही समन्वय हो <laughs> रहा है क्रिया से संबंध कर कर ही समन्वय हो रहा हाँ भी और ही में बहुत फर्क होता है जी, आ, जी, है ना? तब अपरे प्रत्युपतिषंते यद्य शास्त्र प्रमाणकं ब्रह्म तथा प्रतिपत्तिषय तय शास्त्रेण यथा अलौकिन्य विधिशेषतया तद्वत् अत्र अपरे प्रत्युपतिषंते अभी क्रिया में हो गया है ना देखो वो और कुछ लोग और इस प्रकार से इसके तात्पर्य से बोल दिया अभी थोड़ा डिटेल ले रहा है क्या है अभी पूर्व पक्ष है यद्यपि शास्त्र प्रमाण कम ब्रह्म शास्त्र प्रमाण तो हो गया कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाण से ही मालूम सिद्ध हो रहा है ये तो ठीक है हमने मान लिया उसको तथापि ऐसा होने पर भी प्रतिपत्ति शास्त्रे ब्रह्म सामर्प्य प्रतिपत्ति मतलब उपासना प्रतिपत्ति है ना मतलब ओ क्या है ओ ब्रह्म जो है उपासना के लिए विधि रूप से ही होता है शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते अभी उपासना को आ गया क्रिया को छोड़ दिया कर्म को छोड़ दिया प्रतिपत्ति विधि, विधि प्रतिपत्ति मतलब क्या है उपासना के लिए विधि ब्रह्म को समझो आपको समझो ऐसा उपासना करो ऐसा बोलने के लिए आया है यहाँ पर कर्म को पूरा छोड़ा ऐसा नहीं है देखिए इसमें आप उपासना कह रहे हैं लेकिन इसमें उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है प्रतिपत्ति का वो मैं बोल देता हूँ गलत हो जिनका कहना है कि प्रतिपत्ति कर्म प्रधान कर्म शेषांगम यथा प्रधान चरुमोत्तरम तेन द्रव्येण स्विष्ट कृत बलिदानादि यथा वा श्राद्धे पिंड प्रदान पूजोत्तरम पिंडा गंगादी प्रवाहे प्रक्षेपा ये प्रतिपत्ति कर्म है बाद में जो कर्म भी रह सकता है उसके लिए प्रतिपत्ति कर्म बोला उपाय सुना देखो <coughs> प्रतिपत्ति उपासना ही है जी प्रतिपत्ति द्वितीय वर्ण शुरू हो गया हम्म द्वितीय वर्ण शुरू हो गया जी जी ओ बाद में भावती को देखेंगे फिर एक बार देखता हूँ प्रतिपत्ति उपासना ही है जी है ना क्योंकि देखिये जी अभी क्रिया के बारे में खत्म कर दिया ना पहले वर्णक में क्रिया के बारे में कर दिया आप रेप बोल रहे हैं ठीक hmm. hmm. है तो दिस इज जस्ट अ भी कर्म सारे तो देखेंगे, देखेंगे।, तो देखेंगे। यथा यूप आहवनी आदि यानी अलौकिन विशेषतः शास्त्रेण सम्य तद्वत् अभी ये प्रतिपत्ति में क्या है वो ब्रह्म को समझकर ही उपासना करना है ना इसलिए ब्रह्म का ज्ञान जो है वो उपासना के लिए एक अंग ही है है ना अभी ओ, ब्रह्म क्या है हम नहीं समझते हैं इसलिए समझाना वो बाकी है आवश्यक है जैसा दृष्टांत है कर्म में यूप है आहवनी है यूप मतलब क्या है वो लकड़ी से एक करता है उसको आठ को नहीं रहना ऐसा कुछ है है ना वो आमनी मतलब एक अग्नि एक कुंड ऐसा ऐसा रहना ऐसा रहना ऐसा है है ना ये प्रत्यक्ष विषय होने पर भी ये क्या है नहीं जानता है समझ गए ना प्रत्यक्ष के लिए तो विषय है लेकिन क्या है उसका मतलब क्या है हम नहीं जानते इसलिए उसका अलौकिकान्य अलौकिक है ऐसा मतलब सामान्य लोग कुर्सी ऐसा समझता है ना ऐसा नहीं समझ सकता इसको अलौकिकान्य विधिशेष दिया शास्त्री सम्यं ओ यूप क्या है आह क्या है उसके बारे में बोलकर बाद में उसका वर्णन करके ऐसा करो ऐसा बोलता है इनका उपयोग करके ऐसा ऐसा करो बोलता है, है ना ऐसा हो सकता यथा ऐसा हो सकता वही पूछ रहे हैं अभी आक्षेप कर रहे हैं उसी प्रकार तद्वत यहां भी ब्रह्म को समझा नहीं दो क्योंकि उपासना के लिए अंग है ऐसा बोलता है।, है ना अभी हम पूछते हैं कुछ आता प्रवृत्ति प्रवृत्तिवृत्ति प्रयोजन छास्त्र हम प्रश्न पूछते हैं ये क्यों ऐसा क्यों जानना ऐसा क्यों जानना मतलब क्या है ब्रह्म के बारे में ज्ञान क्यों बोला है उपासना के लिए बोला है ऐसा वो कह रहा है है ना अब हम पूछे यू उपाहवनी का दुष्टांत दिया उसी प्रकार उपासना के लिए ऐसा हम क्यों समझना हम पूछ रहे हैं वो उत्तर दे रहा है ये पूरा पूर्व पक्षी है बीच में हमारा प्रवेश किया है क्यों ऐसा बोलना प्रवृत्ति निवृत्त प्रयोजन शास्त्र से शास्त्र क्या जी वो प्रयोजन क्या है शास्त्र से वो देखो ऐसा करो ये मत करो हट जाओ प्रवृत्ति निवृत्त के लिए शास्त्र है बोला कैसा देखो तो बड़े बड़े शास्त्र लोग क्या बोल रहे हैं तथा ही शास्त्र तात्पर्य विधा आहू जो शास्त्र को जानने वाले बड़े बड़े लोग हैं ऐसा बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं दृष्टो बोलो तथा ही शास्त्र तात्पर्य विधा आहु आहू तो तथ कर्मावोधन चोदने क्रिया प्रवर्तक वचनम तुपदेश क्रियान सामंना हास् क्रियावाद मतदर्था अभी अलग अलग प्रवृत्ति निवृत्ति सब है न जो विधि है वही ही प्रयोजन है इसलिए वो शास्त्र वाले शास्त्र क्या बोल रहे हैं दृष्टो हिस्सा कर्मबोधन है ना? देखो ये कर्म को समझाना जो है तथ वो कर्मा कर्म को समझाना कर्म को समझाना ही उसका प्रयोजन है है ना वो वेद का प्रयोजन क्या है कर्म को समझाना ही है दृष्टो ही तर्थ वेद से अर्थ कर्मावबोधन कर्मबोधन समझाने में है बाद में चोदने क्रियाया क्रिया या प्रवर्तकम वचनम चोदना मतलब वो क्रिया कराने वाला वाक्य है वाक्य क्या है चोधना ऐसा करो ऐसा करो ऐसा बोलने वाला है प्रेरणार्थ है, प्रियनाफ्थ। आ, प्रियनाफ्थ है। <coughs> क्रिया चोदना वाक्य को ही ले रहा है प्रचोदना इस अर्थ में मत ना वो, वो ये पोलिसम जैसा नहीं है उपदेश करता है है ना तस्य ज्ञान उपदेश तस्य मतलब क्या है वो धर्म है ना वो धर्म के धर्म को जानने के लिए जो है वही वेद वाक्य है वो उपदेश है धर्म को जानने के लिए ही उपदेश करता है है ना? नदूत तो नाम क्रियार्थन ये विषयों को जो जो समझाता है वो बातें हो। क्या है वो क्रियार्थत्व क्रियार्थाम क्रिया से जोड़कर ही समझना पड़ेगा सर मैंने कल तात्पर्य बोला हूं उसको हमने से याद करते रहो क्या है वो जो कुछ है उसको इसको जोड़कर जोड़कर इसे जोड़कर समझ लो इसे जोड़कर समझ लो ऐसा बोल रहा है है ना आम न ऐसे क्रियार्थ तो अधार्थ के मदर्थ आराम वेद बोलते ही क्रियार्थ है क्रिया के लिए है अत अर्थ नहीं बोला तो अनर्थ है उसमें कुछ फायदा नहीं है बेकार ऐसा बोला है जी इसका मतलब क्या है वो क्रिया से छोड़कर कुछ है ही नहीं। ना? न बोला अतः पुरुष क्वचि विषय विशेष प्रवर्त कतश्चित विषि विशेषा अन्यत् उपयुक्तम्, अतः पुरुषः ये ऐसा बोलने से क्या हो गया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो बोल रहा है ना वाक्य इसलिए सब कुछ जानकर उसमें उत्साह आ गया क्या क्या विषि विशेष वो किसी एक विशेष में विषय विशे, विशे में प्रवेश करता है प्रवृत्ति पैदा करता है उसको कुछ ऋषि विशेषात निवरती थी और, और एक ऋषि से हट जाता है नहीं करना ऐसा दूर हो जाता है इसे अर्थवत शास्त्र इस प्रकार अर्थवत हो रहा है शास्त्र अर्थवत कैसा हो रहा है पैदा करता है करो ऐसा बोलता है नहीं तो नहीं करो ऐसा बोलता है समझे ना इसलिए ओ, क्रियार्थ में ही क्रियार्थ में ही वो शास्त्र हो रहा है तेष तो दिया अन्यत उपयुक्तम बोलो तो तो उसके शेष से ही और जो कुछ है वो उपयोग होता है क्रिया के लिए अंग है जो कुछ बाकी जो बोलता है क्रिया के लिए अंग है क्रिया ही प्रधान है ना उपयुक्तम बोलो वेदादि काम से अग्निहोत्राद साधन विधीयन से अमृत ब्रह्म ज्ञान विधीये अभी तछेषपयुक्त बदल क्रिया प्रधान है अभी उसी प्रकार कर्मकांड में ज्ञानकांड में समान है एक ही वेद में दोनों आता है है ना तत्मा वेदी वेदांत में भी क्या लेना तथे उसी प्रकार अर्थ हो तुम से आप उसी प्रकार अर्थ होना है ये अलग शास्त्र ऐसा नहीं ले रहा है वो रेसिड्यू उसी में रेसिड्यू है वो कर्कांड में जो बोलता है वही है ऐसा इट्स एन एक्सटेंशन ऐसा बोल रहा है है ना सचिज विधि परत्वे पर था स्वर्गादि से अग्निहोत्र साधनम देखो वहां पर यू आहवनिया सब कुछ बना ना ये क्यों हो गया कर्म करने के लिए हो गया उसे क्या फल है स्वर्गपाद फल है स्वर्गाधि कामना से अग्निहोत्र अग्निहोत्राधि साधन बताया अग्निहोत्र के लिए यू आहवनिया सब कुछ चाहिए इसलिए सब कुछ बताया विधि ये विधि क्या एवं उसी प्रकार यहां पर क्या होना अमृतत्व का जो मोक्ष को चाहता है अमृतत्व को चाहता है ब्रह्म ज्ञान विधीयते मतलब क्या है ब्रह्म ज्ञान को विधि क्या है ये उसको समझने के बाद उपासना करो समय गया आपको उपासना करो विधीयते विधि युक्तम उपासना के लिए क्या है इसलिए प्रतिपत्ति को उपासना ही बोलना है बीच में थोड़ा कर्म का दृष्टान्त क्यों दिया तथा वो तथैव तो क्या है उसी प्रकार इधर भी के लिए कर्म को बोला है लेकिन अंत तो क्या बोल रहा है उपासना के बारे में ही बोल रहा है अच्छा इसमें जो तो प्रॉब्लम है वो विधि में है मान रहे हैं ठीक है न क्या बोलो गरीब से अमृतत्व प्राप्त होगा ये सिद्धांत तो मान रहा है मान रहा है लेकिन उसकी विधि नहीं है। अभी हाँ, अमृतत्व को जो मान रहे है उसमें गलत है बाद में देखेंगे अच्छा हाँ, अच्छा। ठीक है बाद तो, में देखेंगे अमृतत्व हाँ, को तो मान, मान रहा है मान रहा है ठीक है, है न लेकिन कह रहे जो देखो जी यहाँ पर स्वर्गफल जैसा है उसी प्रकार मोक्ष भी यहाँ पर क्रिया के लिए ओ यूपा आव इत्यादि साधन है कारक है उसी प्रकार इधर भी ओ मोक्ष के लिए ब्रह्म उपासना करना है वहां पर क्रिया है शारीरिक क्रिया है बाह्य क्रिया है यहां पर आंतरिक क्रिया है उतना ही फर्क है लेकिन नियम तो एक ही है स्पष्ट हो गया आपको इसलिए प्रतिपत्ति को वहाँ पर उपासना बोल जो बोला वो ठीक ही है है ना? Yes. अच्छा यदि उत्तम यहाँ पर बोलो श्रुति स्मृति पारायण आल कर